थोड़ी संख्या नहीं है सौ में से नब्बे विक्षिप्त हालत में होते और जो उन्हें प्रतीत हो रहा है वो केवल स्वप्न होता है लेकिन उनकी भी मजबूरी है और वो दया योग्य क्योंकि वे करें क्या उन्हें अनुभव हो रहा है कोई कृष्ण से बातें कर रहा है अपने भीतर कोई राम के दर्शन कर रहा है अपने भीतर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 अगर आपको कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं भीतर और मैं कहूं कि नहीं ये सच नहीं है तो आप क्रोधित होंगे क्योंकि आप बड़ा मजा ले रहे थे सपना बड़ा मीठा था सुखद एक बार कोई खनन डाल देती है सपना है तो फिर सुख हो जाता है सपने में सुख तभी तक आता है जब तक सत्य मानते रहे हैं जैसे ही असत्य का ख्याल हुआ की सुख डमाडोल हो जाता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 उनमें से बड़ी संख्या आध्यात्मिक साधु संत होकर बैठ जाती हैं। जिन मुल्कों में धर्म नहीं है वहां पागल को सिर्फ साधारण पागल होने का उपाय है आध्यात्मिक पागल होने का उपाय नहीं इसलिए जहां धर्म नहीं है वहां पागलों की संख्या बढ़ जाती है इससे आप ये मत समझना की जहां धर्म वहां पागलों की संख्या कम संख्या उतनी ही है लेकिन वहां पागल पागल की तरह नहीं समझे जाते उनको उपाय जिसे समझे ऐसे पागलों से मेरा काफी संबंध अगर एक आदमी सौ बार हाथ धोता हो नल के नीचे शुद्धि के लिए तो सारी दुनिया में उसको पागल समझा जाए। हिंदुस्तान में वो साधक हो सकता है। एक सज्जन को जानता हूं जो सुबह नल पर तीन बजे चार बजे पहुंच जाते हैं पानी भरने को क्योंकि उनको ऐसा ख्याल है अगर किसी स्त्री की दृष्टि पड़ जाए पानी भरते वक्त तो वो पानी अशुद्ध हो गया फिर भी अगर किसी की स्त्री दृष्टि पड़ जाए कोई स्त्री निकल जाए तो वो तत्काल पानी उडे के बर्तन को फिर साफ करके फिर पानी ऐसा कई दफा हो जाता है सौ सौ बार और बर्तन साफ करके पानी भरना पड़ता लोगों को बड़ा आदर देते कि अद्भुत साधक उनका काम यही है ज्यादातर इसी में उनका समय व्यतीत होता है बर्तन साफ करने में फिर पानी भरने में फिर कोई स्त्री स्त्रियों की कोई कमी नहीं है वो निकल ही रही है जरासी भर पड़ गई कि अशुद्ध हो गया उनको लोग कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का बड़ा गहरा साधक है पानी अपवित्र हो जाए जिसका स्त्री को देख के ब्रह्मचर्य की साधना जरूर हो मगर यह आदमी पागल है, है। कुंठा है इसके मन स्त्री से इतना भयभीत है कि इसका पानी अशुद्ध हो जाता है और स्त्री से ही आदमी पैथक हुआ है और कितना ही धोए शरीर को स्त्री से ये शरीर मुक्त हो नहीं सकता स्त्री कहीं खून मांस मज्जा हड्डी शरीर में जिस पानी को ये शुद्ध करके शरीर में पी रहा है वहां स्त्री मौजूद है वो सब नष्ट कर देगी ये दुनिया में कहीं भी होता, ये आदमी होता है ये पागलखाने में होता इस मुल्क में ये आदमी सम्मानित है आदृत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 इस तरह के जो पागल हैं उनको स्त्रियों जितना आदर देती है उतना पुरुष नहीं देते क्योंकि वो स्त्रियों की भयंकर निंदा कर रहे हैं अब इससे बड़ी और निंदा कुछ नहीं हो सकती कि स्त्री को देख के उनका बर्तन का पानी अपवित्र हो जाता हो विक्षिप्तताए है ऐसी विक्षिप्तें बाहर भी चलती है भीतर भी चलती हैं बाहर चलती है तो हमें दिखाई भी पड़ जाती है भीतर चलती तो हमें दिखाई भी नहीं पड़ती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 तितली उड़ेगी दीवाल पर छाया उड़ेगी साधारणता इसका पता नहीं चलता क्यूँकी कमरे में बहुत चीजें बहुत छायाए बन रही और दिन की लो खुद ही कप रही इसलिए सब छाया कप रही कमरा छायाओं से भरा है और गंदा है और दीवारे सफेद भी नहीं है काली है कुछ पता नहीं चल रहा जैसे, जैसे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 ट्रांसपेरेंट नहीं और चेतना जब ठिर होती है तो विचार की छाया मन के पर्दे पर बनती है उस छाया को अगर हमने जोर से पकड़ लिया तो हम विक्षिप्त हो जाएंगे और बड़ी सुखद छायाएं भी बनती हैं बड़ी प्रीतिकर जिनको पकड़ लेने का मन होता है अब अगर कृष्ण बांसु बजा रहे तो हो दीवार पकड़े हो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 राम कृष्ण बुद्ध महावीर क्राइस्ट सहयोगी हैं बड़े दूर तक सहयोगी हैं लेकिन अंतिम क्षण में वे भी बाधाएं हो जाते हैं और अंतिम क्षण में उनसे भी मुक्त हो जाना पड़ता है ये छायाएं सुखद हो तो पकड़ लेने का मन होता है ये छायाएं दुखद हो तो इनसे भयभीत होकर आदमी पागल हो सकता है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 जब हम बाहर के संसार से छूटते तो स्वप्न के संसार के साथ हमारा मिलना होता है। वो संसार अलग अलग ढंग का है क्योंकि हर आदमी ने अलग अलग तरह के सपने देखे हैं, और अलग -अलग के है और हर आदमी ने अलग अलग तरह के विचार किए हैं और हर आदमी ने अलग अलग तरह की वासनाएं और आकांक्षाएं और इच्छाओं का सार अपने भीतर संग्रहित कर लिया अगर हम इसको ही भारत की पारिभाषिक शब्दावली सब्द, में कहे तो यही हमारा कर्म संस्कार है जब सब छूट जाता है तो हमारे कर्मों की शुद्ध तम विचार धारणाएं प्रत्यय कंसेप्ट हमारे चित्त की दीवार पर प्रकट होने शुरू हो जाते अभी पश्चिम में एल एस डी और उस तरह के बहुत से ड्रग्स पर बड़ा काम चलता है और एक बहुत अनूठी बात पता चली जो कि भारत को हजारों बल्कि लाखों सालों से ख्याल में थी लेकिन पश्चिम को तो जब तक कोई वैज्ञानिक ढंग से पता नहीं चल जाए बात तब तक स्वीकृत नहीं होती एल के प्रयोग से एक अनूठी बात अनुभव में आई पश्चिम के एक बहुत बड़े विचारक आलदूस हक्सले ने एल लिया लेने के बाद यह जगत खो गया और इस जगत की जगह स्वर्गवत्त मनोकामनाओं का एक लोक प्रकट हुआ तो इतना प्रभावित हो गया है एल एस डी मादक औषधि से इतना प्रभावित हो गया कि उसने लिखा है कि कबीर और नानक और मीरा जिस स्थिति को सैकड़ों जन्मों और मालूम कितने उपायों के बाद उपलब्ध हुए एलएसडी का एक इंजेक्शन या एक गोली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 मधुर संगीत बन गई सब रंग गहन और प्रगाढ़ हो गए छुद्र खो गया विराट का सौंदर्य प्रकट हो गया उसने लिखा कि मैंने स्वर्ग देखा फिर एक कैथोलिक विचारक ने एलएसडी लिया लेकिन उसने नरक देखा उसे स्वर्ग दिखाई नहीं पड़ा उसने बहनकर आग की लपटें देखी जलते हुए लोग देखे बड़ी कराह पीड़ा देखी छोटी सी आवाज भी तांडव रक्त बन गई भीतर। जो भी देखा विध्वंस देखा और उसने अंडस अक्सले के खिलाफ लिखा की ये बात ठीक नहीं कि स्वर्ग है भीतर। एलएसडी से स्वर्ग पैदा होता है ये बात ठीक नहीं एलएसडी से नर्क पैदा होता है एलएसडी से कुछ भी पैदा नहीं होता ना जानवर ठीक है ना अक्सले ठीक है एलएसडी से वही दिखाई पड़ने लगता है जो आपके भीतर गहन संस्कारों में छिपा है वही प्रोजेक्टेड हो जाता है। एलएसडी आपके भीतर के दरवाजे तोड़ देता है और आपके की दीवाले तोड़ देता है और जो आपके भीतर छिपा है जानर के भीतर अगर नर्क छिपा था तो नर्क प्रकट हो गया अगर स्वर्ग छिपा था तो स्वर्ग प्रकट हो गया जो छिपा था वो प्रकट हो गया उसको आपने अपने मन की दीवार पर देख लिया वे जो रंग है सप्तवर्णी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 कि मूर्छा इतनी गहन हो गई कि अब तेरे कानों को मेरी आवाज के सिवाय किसी की आवाज ना सुनाई पड़ेगी वो से भी स्वीकार कर लेता सब आवाजें बंद हो जाती सामान्य सम्मोहन में भी यही प्रयोग है जब सारी आवाजें बंद हो जाती हैं और जब सिर्फ मार्गदर्शक की आवाज सुनाई पड़ती है तब मार्गदर्शक प्रयोग करके देखता है हाथ में सुई होता है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 व्यक्ति को अगर हाथ में कंकड़ रख दिया जाए और कहा जाए कि भयंकर कर चलता हुआ अंगारा है वो सम्मोहित व्यक्ति चीख मार के हाथ हटा लेगा कंगड़ को फेंक देगा यहाँ तक तो ठीक है क्योंकि मन की बात है लेकिन मजा तो ये है कि हाथ पर फफोला आ जाता है हम जो देख रहे हैं वो बहुत कुछ हमारे मन का खेद हम जो जी रहे हैं वो बहुत कुछ हमारे मन का खेद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 आप साधक के चेहरे को भी बाहर से देख के कह सकते हैं कि वो भयंकर पीड़ा से गुजर रहा है फिर दूसरा नर्क फिर तीसरा नर्क फिर वो सात नर्कों की यात्रा पर ले जाता है इस सारी पीड़ा में भयंकर पीड़ा में गुजर के साधक उसके भीतर जो जो पीड़ा के भाव छिपे थे इन नर्कों में उन्हीं के प्रतीक है जो जो संभावना थी पीड़ा की जिसकी वो कल्पना कर सकता था नरकों उन्हीं की चित्रावली है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 और नमाल कितनी वासनाएं और कामनाएं हमने संजो रखी उसी में हमारे स्वर्ग जब साधक पहुंच जाता है नरकों में फिर उसे स्वर्गों में ले जाया जाता है फिर ये पहला स्वर्ग दूसरा स्वर्ग और सात स्वर्ग उन सब का वर्णन और साधक का चेहरा बताता है कि अब वो बड़े अद्भुत लोक में प्रवेश कर रहा है उसके चेहरे की शांति आनंद की पुलक उसका रोमांच बाहर से भी अनुभव होता है की भीतर वो कहीं जा रहा है न कहीं जा रहा है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 स्वर्ग नरक प्रतीक भला हो लेकिन बिल्कुल झूठे नहीं है मन के सत्य। शक्ति बार्दों में साधक को मरते वक्त समझा दिया जाता है कि ये सब जो तू अभी देख रहा है मरने के बाद बहुत प्रगाड़ होकर देखेगा तब घबराना मत और होश कायम रखना ये सब मन का ही खेल है ये नरक मेरे हैं ये स्वर्ग मेरे हैं अगर तुम दोनों का ख्याल रख सका की ये मेरे मन के ही खेल है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 दोनों ही हालत में वो जो चेतना है उस पर तो दृष्टि नहीं रहती वो जो बाहर मन के पर्दे पर खेल हो रहा है उस पर दृष्टि चली जाती सावधान हो नहीं तो कहीं तेरी आत्मा परमात्मा को भूल अपने कांपते मन के ऊपर नियंत्रण न खो बैठे और इस प्रकार अपनी जीत का फल भी न कमाते परिवर्तन से सावधान क्योंकि परिवर्तन तेरा बड़ा शत्रु है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 जितनी आसानी से हम किसी चीज को कह देते हैं असत्य और किसी चीज को कह देते हैं सत्य उतना आसान नहीं बहुत जटिल और बहुत सूक्ष्म और कोई मापदंड होना चाहिए जिससे हम जान सके कि क्या है सत्य क्या है असत्य कुछ लोग कह देते हैं जो आंख से दिखाई पड़ता है वो सत्य जो प्रत्यक्ष है वो सत्य आंख से तो स्वप्न भी दिखाई पड़ते हैं आंख से तो झूठ भी दिखाई पड़ती है रस्सी पड़ी है और आंख से सांप दिखाई पड़ती है आंख से ही दिखाई पड़ती है आंख बंद करने से नहीं दिखाई पड़ती अंधे को नहीं दिखाई पड़ती आंख वाले को दिखाई पड़ती किसी अंधे को कभी वहम नहीं होता कि रस्सी जो पड़ी है वो सांप न रस्सी दिखाई पड़ती ना, ना सांप का कोई उपाय है देखने का आंख वाले को दिखाई पड़ जाती अंधेरे में कभी कि रस्सी सांप और बाघ खड़ा होता जो दिखाई पड़ा था वो दिखाई तो पड़ा ही था आँख से ही दिखाई पड़ा था और अपनी ही से दिखाई पड़ा था लोग कहते हैं दूसरे की आंख पर भरोसा मत करना अपनी ही आंख पर भरोसा करने से क्या होने वाला है सपने अपनी ही आंख से हम देखते हैं ब्रह्म भी अपनी ही आंख से देखते हैं, और जब वो हमें दिखाई पड़ते है तब बिल्कुल वास्तविक होते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 अब जिससे अगर चीन में वो चपटी नाक को सुंदर मानते हैं तो पूरे चीन में वो दिखाई पड़ती है कि सुंदर है और आपको सोच में भी नहीं आती कि दबी चपटी नाक कैसे सुंदर हो सकती है आप भी मत सोचना कि आप समझदार हो वो ना समझ लंबी नाक सुंदर है ये आपकी मान्यता है क्योंकि सुंदर का क्या हिसाब लंबी क्यों सुंदर है आखिर लंबाई में क्या सौंदर्य है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 और सिखावन पर निर्भर है जो हम सीख लेते हैं वो हमें सुंदर दिखाई पड़ने लगता है जो हम मान लेते हैं कुरूप है वो हमें कुरूप दिखाई पड़ने लगता है ये मान्यताएं हैं सत्य नहीं है और पूरा समाज मान लेता है तो बहुत सत्य मालूम पड़ते हैं अब देखें जैन मुनि है दिगंबर वो स्नान नहीं करते दतुन नहीं करते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 की सुगंध है इस दुर्गंध में विराग की सुगंध है और ऐसे मानने वाले को अगर मुनी के मुंह से बांस ना आए तो वो समझेगा कि चोरी छिपे टूथपेस्ट कर रहा कर रहे हैं कुछ कर भी रहे हैं ऐसा भी नहीं कि नहीं कर रहे हैं क्योंकि कुछ समझदार है वो दोहरा फायदा ले रहे हैं चोरी छिपाकर कर वो अपना टूथपेस्ट भी रखते हैं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 और ठीक साफ सुथरे कपड़े पहने हो और शरीर से पसीने की बदबू ना आती हो तो आपको हिप्पीओं का समूह स्वीकार नहीं करेगा आपको निकाल बाहर करेगा क्योंकि आदमी आप ठीक नहीं थोड़े गड़बड़ पुरानी धारणा के पेटे पिटाए और झूठे वास्तविक नहीं है समूह भी एक मान्यता को मान ले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 मान नहीं सकते उन्होंने अपनी किताबों में उनको नरक में डाल दिया क्योंकि तो आदमी कैसे भगवान हो सकता है भगवान तो होना चाहिए विरागी और यह आदमी बांसरी बजा रहा और नाच रहा और इसके आसपास स्त्रियां हैं नाच रही यह आदमी कैसे भगवान हो सकता है यह आदमी भगवान नहीं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 अब किसको कहो कि कौन सत्य समूह के सत्य भी मान्यताओं के सत्य है और जो आदमी उसमें बड़ा होता है वो उसी आँख से देखता है चश्मा उसकी आख पर तो होता है उसको वही दिखाई पड़ता है जो उसके समूह ने उसे दे दिया। भारत ने एक सत्य की ओर ही कसौटी खोजी ना तुम्हारी आंख ना समूह की आंख सत्य की एक कसौटी खोजी जो बाहर भीतर दोनों जगह काम आएगी और वो यह है कि जो परिवर्तनशील है वो सत्य नहीं जो शाश्वत है वही सत्य है रात स्वप्न देखा सुबह उठ के पाया कि झूठ था क्यों आप पाते हैं कि झूठ था क्या कारण है झूठ पाने का क्या आधार है आपके पास कहने का कि स्वप्न झूठ था पहली तो बात यह कि स्वप्न मौजूद नहीं है कि आप तोल सके जागरण से वो जा चुका जब स्वप्न था तब जागरण नहीं था आप एक कमरे में सो रहे रात आपने देखा कि आप स्वप्न में एक महल में फिर सुबह उठे आपने अपने को अपने कमरे में पाया आप कहते हैं वो महल झूठा था लेकिन कैसे तौलते क्योंकि महल अब मौजूद नहीं कि इस कमरे से तोल सकें कौन झूठा कौन सच्चा जब आप महल में थे तब ये कमरा मौजूद नहीं था दो चीजों को तोलने के लिए मौजूदगी चाहिए। ये भी हो सकता है कि रात का महल भी सच्चा रहा हो और आप एक महल में प्रवेश कर गए हो चेतना के एक द्वार से और ये भी हो सकता है ये कमरा भी सचो और यह भी हो सकता है कि जैसे महल झूठा था वैसे ये कमरा भी झूठा हो और किसी दिन आप जागे और पाए कि वो कमरा भी झूठा था आधार क्या है?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 स्वप्न के भीतर एक स्वप्न आपको पता भी होगा कभी आपने स्वप्न के भीतर अगर स्वप्न देखा हो आप स्वप्न देखते हैं कि सो रहे हैं। आप स्वप्न देखते हैं भीतर कि खाट में पड़े सो रहे हैं। ये सोया हुआ आदमी स्वप्ने में और तब आप देखते हैं कि वो सोया हुआ आदमी एक स्वप्न देख रहा है। स्वप्न के भीतर स्वप्न और उसके भीतर स्वप्न हो सकते हैं जिनकी कल्पना बहुत प्रबल होती है वो कई सपनों के भीतर स्वप्न देख सकते हैं अक्सर कभी देख लेते हैं ये बड़ा विराट भी स्वप्न है लेकिन स्वप्न का मतलब ही नहीं कि झूठ है स्वप्न से इतना ही मतलब है हमारा की परिवर्तनशील है चेंजिंग है सब कुछ बदल रहा है इस जगत में कोई भी चीज ठहरी हुई नहीं सब चीजें बदलती जा रही है। इस सूत्र को अगर ख्याल में रखा कि परिवर्तन असत्य है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 एक बात ध्यान रखना क्या वो बदल रही है? वो देख करना गौर से क्या वो बदल रही है? अगर वो बदल रही हो तो समझना कि सत्य नहीं है सिर्फ एक चीज नहीं बदलती है वो आपका केंद्र है। वो आपकी चेतना है वो कभी नहीं बदलती आकाश में बादल गिरते हैं वो बदल जाते हैं आकाश नहीं बदलता जिसमें घिरते वो वही बना रहता है बादल घिरे तो बादल ना घिरे तो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 जैसे जैसे ये गूंज सघन होती जाती है अल्लाह करू अल्लाहू अल्लाहू हो जाता अपने आप हो जाता है अगर आप जोर से तेजी से भीतर चिल्लाएंगे अल्लाह अल्लाह अल्लाह तो धीरे धीरे आप पाएंगे अल्लाह अल्लाह अल्लाहू होता जा रहा ये अपने आप हो जाता है इसको करना नहीं पड़ता जब ये गूंज और तीव्र हो जाती है और जब दो अल्लाहु के बीच जगह नहीं छोड़नी होती जरा भी जगह नहीं छोड़ते एक अल्लाहु पर दूसरा अल्लाहु चढ़ने लगता है तब लाहु लाहु ला, हु, ला, हु, ला हु रह है। और जब लानी होती है और सघन करते हैं इसे और कंडेंस करते हैं तो लाभी छूट जाता है और हु जाता है फिर हु की ही हूंगार रह जाती ये हु मंत्र निश्चित ही फना के लिए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 जब एक शरीर बिल्कुल गल जाता है अगर हम उसमें ही रह आए तो मिट जाएंगे तो ये मौत हमें नया शरीर दे देती है। जैसे कि कोई आपके पुराने मकान को गिरते खंडर को देख के कहीं इसमें मिट न जाओ आपको निमंत्रण दे कहे कि आओ मेरे नए मकान में बस जाओ तो मौत मिटाती नहीं सिर्फ आपके खंडर को हटाती है और नया ज्यादा स्वस्थ ज्यादा ताजा शरीर आपको दे देती है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 लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि नगर में जो है उन सभी को बिना फना हुए बिना मिटे वास्तविक जीवन नहीं मिलेगा लेकिन घबराहट भी ठीक है क्योंकि आदमी अपने को बचाना चाहता है तो उस तहत कहीं कोई मिटने का उपाय न हो जाए आपको ख्याल ना होगा अगर एक आदमी को आप बीच में बिठा लेना हो बारह आदमी चारों तरफ हाथ बांध के जोर से हु का हंकार करना शुरू करें तो आदमी कपना शुरू हो जाएगा और घबराना शुरू होगा वो न भी करे तो भी हुतरे भय पैदा करता है एक बहुत मजेदार घटना घटी भरोसे योग नहीं इसलिए अब तक मैंने कहीं नहीं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 में आने पे उनको ये याद रहा उन्होंने मुझे लिखा पत्र और कहा कि मुझे भरोसा नहीं आता कि सच हो मेरी कोई गल्प नहीं हो सकती कोई ख्याल ही हो सकता दो बार ये घटना और घटी अब तो वो चेहरा भी पहचानने लगे और वो सारी आत्माएं चाहती कि तुम यहां से हट जाओ क्योंकि हमारा आवास यहां बहुत दिन से है और अगर तुम यहां हु करते रहे तो या तो हमको हटना पड़े ये तुम यहां से हट जाओ ये कल्पना हो सकती है लेकिन एक और कारण मिला जिससे लगा कि यह कल्पना नहीं है आनंद विजय को भी चिंता थी कि यह कल्पना तो नहीं इसलिए उनकी लिस्टा भी साफ है उनको भी भय है कि किसी को कहूं या न कहूं क्योंकि बिल्कुल स्वप्न हो सकता है और उनको भी भरोसा नहीं आता कि कोई प्रेतात्मा इस हुए हंकार से घबरा सकती है सिर्फ जांच के लिए उन्होंने एक प्रयोग किया उसी समय उसी के थोड़े दिन पहले लामा कर्मप्पा ने मेरे संबंध में कुछ कहा था वो उन्होंने पढ़ा था तो कर्मप्पा ने यह कहा था कि मेरा एक शरीर तिब्बत की एक गुफा में सुरक्षित है पुराने जन्म का वहा निन्यानबे शरीर सुरक्षित है उसमें एक शरीर मेरा ऐसा कर्म पाने कहा था तिब्बत में उन्होंने कोशिश की है कि इन हजारों वर्षों में जिन शरीरों में कुछ विशेष घटनाएं घटी हैं, उनको प्रयोग की तरह सुरक्षित रखा है क्योंकि वैसी घटनाएं दोबारा नहीं घटती और आसानी से नहीं घटती और कभी कभी लाखों साल बाद घटती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 कभी कभी सदन इतनी त्वरा सा ये घटना घटती है कि पूरी ऊर्जा मस्तिष्क को फोड़ के अवलीन हो जाती तो छेद हो जाता तो उस शरीर को वो सुरक्षित रखते हैं। ऐसे उन्होंने अब तक मनुष्य जाति के इतिहास में सबसे बड़ा महाप्रयोग किया निन्यानवे शरीर उन्होंने संरक्षित रखे तो कर्मप्पा ने कहा था कि एक मेरा शरीर भी उनयानबे शरीर में सुरक्षित है ये आनंद विजय में पढ़ा था तो उन्होंने सोचा कि अगर ये सच है ये मेरी अवस्था जब मैं सन्निपात जैसी अवस्था में हो जाता हूँ मुझे खुद ही भरोसा नहीं आता कि मैं होश में हूं या पागल हूं अगर ये सच है और अगर मैं इतने करीब पहुंच जाता हूँ प्रेतात्माओं के तो मैं जानना चाहूंगा कि वो कौन सा शरीर है निन्यानबे में कौन से शरीर मेरा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 संतानवे मरीर है पर फिर भी सच में वो वो है वो शरीर रखे उन्होंने शुरू से गिनती की वो जहां से उन्होंने समझाया कि प्रारंभ है वो प्रारंभ नहीं अंत लेकिन तीसरा वो गिन पाए ये बड़ी गहरी बात है संतान वेवा है लेकिन अगर उल्टा गिना जाए तो तीसरा हो सकता तो मैंने उनको कहा कि तुम घबराओ मत जो हो रहा है वो तो ठीक हो रहा है तुम जारी रखो और एक घटना और घटेगी उसकी प्रतीक्षा करना वो घटना भी घट गई वो बीमार पड़ते चले गए और वो हाथ में उनको बार बार कहती चली गई और उन्होंने मैंने कहा तुम स्पष्ट कर देना की यहाँ से हटने वाला नहीं हूं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 और ये जो उपद्रवी आत्माएं हैं जो तुम्हारे हु से परेशान हैं ये हट ही जाएं तो हम पे भी बड़ी कृपा हो भरोसा न आए उस जगत की बातें हैं। लेकिन से तकलीफ हो सकती है लेकिन जिन मित्रों को ऐसी तकलीफ होती हो उनको समझाना कि परमात्मा के रास्ते पर फना होने के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं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 One of the greatest psychologists of this century, William James, once went to visit a madhouse, a mad asylum. He was one of the sanest men possible, and one who knew much about human mind, its mechanism, and its working. He visited the madhouse.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 and he couldn't do anything to prevent it it told him to my mind if i are the next day tomorrow i am taken possession by madness how i can prevent it madness help us this friend of mine was as seen as me or even more he couldn't do anything he has become mad i also can become mad and nothing can be done to prevent it that helplessness helplessness makes me sad i couldn't sleep any moment the madness can come and i cannot do anything to prevent it i am gone the verge and in your terms remains set for his whole life and you couldn't forget that mad saint who was okay once and now nothing can bring him back from that world of madness any moment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 anything can crack it and temporarily you all go mad if someone insults you that layer is broken anger erupts you explode what is your anger temporary madness again you put your self back together repair the hole the linkage again you are sane but your sanity is just so-so any minute anything can make you mad your sanity is just hidden madness my mantra teaches you to throw that hidden madness out don't allow it to remain in your system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 To go mad. Everyone else can go mad. Only a Buddha. And why a Buddha only? Because he has thrown all madness out. Meditation is throwing madness out. When there will be no poison within, you will have a different quality of being. You can fly. You become witness. and then bliss is not something that happens to you it is not something which comes from without it is something that arises in you and it it's something which is your inherent nature and then bliss is not accidental it is you it is your nature it is your talk you are be you are very existence then no one can take this bliss from you and all of this layers of hidden madness is thrown out completely your source of bliss can now start functioning freely it cannot become a continuous stream a river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 be helped but if you go deep then we only the whole family we want the whole society and we only the society we want the whole world we are part of the magic world this group therapy will not help we need a world therapy but who is going to help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 and just waiting to be helped by someone else blinds leading blinds and you cannot wait for the whole world to be treated you will die you're not going to be here for ever if the whole world is mad if the madness is something like an ocean surrounding us all